सभी में प्रथम प्रकार हो गया, तो गया। साधारण इसको साधारण ये हेतु कहाँ रहेगा तीनों में दस पक्ष विपक्ष पक्ष तीनों में रहेगा आगे कहते हैं जो अनेकांतिक अनेकांतिक अर्थात एक नियामक जिसका नहीं है जहाँ ये साध्य नहीं है वहाँ भी हेतु रहा हेतु का नियामक साध्य हुआ नहीं हुआ इसलिए एक उसका नियामक नहीं रहा तो में हैत्मक से निरूपको नियम से व्याप्यात्मक से निरूपक निरूपक उसका पूर्व में दे दिया देखिए नियामक नियामक का अर्थ हो गया अंत अंत कौन है साध्य में वो साध्य ही निरुपक निरूपक निरूपक अर्थात तो जो कहेगा ऐसा ही रहना पड़ेगा हेतु को ऐसा ही रहना पड़ेगा वही निरुपक निरूपक कैसा कहते हैं लाइन में चलेंगे एक लाइन होगा दो लाइन होगा तीन लाइन होगा ये निरूपक हुआ जो कहेगा एक लाइन चलना है निरूपक हुआ तो प्रकार के साध्य हेतु को कहेगा तो साध्य हो जाएगा निरूपक निरूपण करने वाला हेतु हाँ, हाँ, तो हो, हो? स एकांत अच्छा। आगे सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्षमात्र वृत्तिर साधारण यथा यदो न शब्द शब्दे निभ्योभ्य व्यावृत शब्दमात्रृ सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत है जितने सारे सपक्ष्य है जितने सारे विपक्ष्य है सबसे ये व्यावृत्त पूर्व जो साधारण था वो विपक्ष में रहता था सपक्ष्य में रहता था ये कहता है कि ये जो हेतु है सपक्ष विपक्ष कहीं भी नहीं रहेगा तो सपक्ष्य विपक्ष में नहीं रहेगा तो कहते पक्ष मात्र वृत्ति जो है तो सपक्ष में नहीं रहेगा विपक्ष रहे में भी नहीं रहेगा पक्ष में भी नहीं रहेगा वो हेतु बनेगा वो तो कहीं भी नहीं है फिर वो तो हेतु तो नहीं है इसलिए कहते हैं सपक्ष विपक्ष में नहीं रहेगा किन्तु तो पक्ष में तो रहेगा सपक्ष विपक्ष है उसमें नहीं रहता है सपक्षात व्यावृत विपक्षयात व्यावृत तो सपक्ष नहीं होगा तो सपक्ष व्यावृत कैसे कहेंगे विपक्ष नहीं है तो विपक्ष व्याप्र कैसे कह सकें सपक्ष विपक्ष है उसमें कितु हेतु नहीं रहता है अच्छा तो ये जो केवल और व्यतिरेकी होता है पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्व कहा तो वहां केबल और व्यतिरे की उसका अनुय दृष्टांत मिलता है उसका सपक्ष नहीं है नहीं। क्योंकि अनुय दृष्टान्त कहा दिखाते हैं अन्य दृष्टांत जहाँ दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं और वेतरे के दृष्टांत जहाँ दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं दृष्टान है हम सपक्ष क्यों विचार करते हैं कहते हैं अन्य दृष्टान्त दिखाने के लिए जो केवल वेतरे के होता है उसका सपक्ष है नहीं है मतलब जहाँ गंध है और जहाँ इतर भिन्न है ऐसा कोई सपक्ष नहीं है तो उसका विपक्ष है जलादि सब है तो वो जलादि जो विपक्ष है उसमें गंधवत्व रहता है क्या नहीं रहता है और तो उसका सपक्ष भी नहीं है सपक्ष नहीं है तो सपक्ष में भी नहीं रहता विपक्ष है उसमें नहीं रहा सपक्ष नहीं है और इसलिए नहीं रहा तो इसलिए वो जो केवल बेतरे के हेतु हुआ वो भी सपक्ष विपक्ष व्यावृत हो गया कहेंगे नहीं है उसका सपक्ष है ही नहीं ये किंतु सपक्ष है उसमें नहीं रहेगा ये दोनों में अंतर है हाँ तो वो सदैत सपक्ष होना चाहिए विपक्ष होना चाहिए और उसमें ये नहीं रहता है सपक्ष किसको कहेंगे निश्चित साध्यवान और विपक्ष साध्यवान तो ये दोनों होना चाहिए अगर विपक्ष है उसमें तो है तो नहीं रहेगा और सपक्ष है ही नहीं कहेंगे वो असाधारण नहीं, नहीं है वो दुष्ट नहीं है वो सदैव केवल के है ये दोनों में अंतर है ये आगे इसको दोनों टिप्पणी में देते हैं विचार करेंगे तो ये जो असाधारण हुआ ये सपक्ष में रहा नहीं रहा विपक्ष में नहीं रहा पक्ष में इसलिए असाधारण हो गया असाधारण क्यों है कहते हैं एक में रहा और वो साधारण क्यों है क्योंकि वो तीनों में रह गया तीनों में रहता साधारण एक में रहा था असाधारण हो गया यथापक्ष के केवल वो विपक्ष में रहेगा तो वो सब पक्ष में भी नहीं है और पक्ष में भी नहीं है तो केवल विपक्ष में अगर होगा वो दुष्ट है वो विपक्ष में रहता है ना ये विपक्ष में नहीं रहता है अच्छा ये विपक्ष में नहीं रहता है अच्छा यथा शब्द नित्य शब्दत्वात पक्ष कौन हो गया शब्द साध्य नित्यत्व और हेतु शब्द शब्दत् ना हेतु हो गया शब्दत्व अच्छा अभी साध्य हो गया नित्यत्व और साध्यवान कौन हो जाएंगे जितने में नित्य और साध्या भाव क्या होगा अनित्यत्व तो... साध्या भाववान कौन होंगे साध्या भाव क्या हुआ अनित्यत्व साध्या भाववान कौन होंगे अनित्यत्व तो पदार्थ नहीं अनित्य पदार्थ देखो अनित्यत्व तो जिसमें रहेगा हो जाएगा साध्या भावान अनित्य अभी सपक्ष कौन हो जाएंगे नित्य पदार्थ जितना विपक्ष कौन हो जाएंगे अनित्य पदार्थ जितना है? तो जितने नित्य है सब सपक्ष जितने अनित्य है सब विपक्ष हो गए <सथ> होने से ये कहते हैं हेतु हो गया शब्द ये शब्द तो पक्ष हो गया शब्द उसको छोड़ दीजिए तो शब्द को छोड़कर के बाकी जगत को आप दो भाग बांटेंगे कुछ नित्य कुछ अनित्य ये शब्द तो कहां रहेगा कौन सा नित्य में रहेगा ना कौन सा नीति में रहेगा शब्द तो पक्ष्य तो है तो कोई भी सपक्ष में कोई भी, भी विपक्ष में नहीं रहेगा किंतु सपक्ष विपक्ष है परमाणु आकाश काल ये सब हो जाएंगे सपक्ष और नदी घटापटन अधिक विपक्ष हो जाएंगे सपक्ष विपक्ष विद्यमान है किंतु शब्द तो उसमें कहीं भी नहीं रहता है तो शब्द तो कहीं नहीं रह शब्द में कितु रहता है शब्द हमारा पक्ष है सपक्ष so, विपक्ष विद्यमान है हेतु उसमें नहीं रहता है और पक्ष में किंतु रहता है ऐसा रहने से इसको कहा जाएगा असाधारण असाधारण केवल एक में रहता है असाधारण शब्द तुम ही सर्वेभ्यो नित्यभ्यो अनित्येभ्य व्यावृतम कोई भी नित्य अनित्य में नहीं रहता है शब्द मात्र वृत्ति केवल शब्द में रहता है कहते शब्द भी तो अनित्य है, है। कहेंगे वो हमारा पक्ष कोटी में है ना अभी अनित्य कहने से विपक्ष कहने से पक्ष को छोड़ करके जितने उतने को ही लेना पड़ेगा इसलिए शब्द व्यतिरिक्त तो जो अनित्य है वो सब विपक्ष में जाएंगे उसमें कहीं नहीं रहता ये शब्दत्व तो। किया है तु दृष्टांत तो तो दिखाना मतलब ये चाहिए दृष्टान जहाँ शब्दत्व तो रहेगा वहाँ ये नित्यत्व तो रहेगा ऐसा यहाँ दृष्टांत नहीं है यहाँ दिया नहीं जहाँ शब्द यहाँ ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि शब्दत्व तो शब्द में ही रहेगा और नित्य नहीं होगा तो यहाँ दृष्टान्त नहीं है इसलिए हेतु दुष्ट हेतु इन अच्छा इन इसका जहाँ शब्द तो हाँ। यहां क्या होगा आप व्यतिरिक दृष्टांत तो दिखा देंगे जहाँ नित्यत्व तो नहीं रहेगा घट में वहाँ शब्द तो रहेगा व्यक्ति दृष्टान मिल गया कहेंगे यन एवं तन एवं यथा घट हो जाएगा व्यतिरिक्त दृष्टान्त हो जाएगा तो असाधारण तो तो हेतु तो, तो सब व्यति दिखाना पड़ेगा क्योंकि पक्ष में ही रहता है सब पक्ष तो मिलेगा ही नहीं अब तो सब दिखा नहीं पाएंगे इसलिए वितरक ही दिखाना पड़ेगा सबको क्या इसी तो मतलब यहाँ दिखाएंगे घट पटा जितने घट में तो नहीं है शब्दत्व तो भी नहीं है शादिया भाव हुआ हेतु भाव हो गया वितरिक दृष्टा में मिलेगा कि वितरिक नहीं है तो ये दुष्ट है तो केवल भित्री की इसमें ये अंतर है तो केवल भीतर की साथियों को प्रमाण कर देगा ये नहीं कर पाएगा आगे पदकृत्य में पक्ष मात्र थे सर्वे ये सपक्ष विपक्ष ते भी होवर्तते सर्वे ये सपक्ष या विपक्षिया इनको होना पड़ेगा कहेंगे तो उससे इति सर्व विपक्षीय सपक्ष विपक्षी व्यावृत्त तो मूल में कहा सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त व्यावर्तते व्यावृत्त अकर्मक धातु मृत्यु वर्तन होने से उसमें निष्ठा कर्तरी हो जाएगा व्यावर्तते इति व्यावृत निष्ठा हो गया अकर्मक धातु से भी ये निष्ठा हो जाएगा नहीं तो निष्ठा जो है वो कर्म अथवा भाव में होना चाहिए तो ये तो अकर्मक धातु है कहते हैं अकर्मक धातु में ये निष्ठा हो जाएगा कर्तार्थ में हो जाएगा कर्म और भावों में कर्तार्थ में होगा विशेष तो सूत्र है गत्यार्थ कर्म का शीर्ष सिंह स्थाश बस जनरोह जीरियति भैसे चतुर्थ खंड में ये सूत्र है कर्तार्थ में भी होता है ये भय दिया होगा निष्ठा सूत्र में दिया है अच्छा आगे अभी कहते हैं कि केवल व्यतिरिक वारणा तद भिन्न ही आप कहेंगे कि सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत जो केवल व्यतिरिकी हेतु है, है वो सपक्ष में रहता है क्या और तो सपक्ष है ही नहीं विपक्ष में भी नहीं रहे तो के सपक्ष विपक्ष व्यावृत कहने से केवल व्यतिरिक जाएगा इसलिए तद कहना चाहिए यह आपात तो कह दिया वास्तविक केवल व्यतिरिक्क में ये लक्षण घटेगा नहीं क्योंकि यह कहता है कि सपक्ष व्यावृत स्व होना चाहिए उसमें यह नहीं रहना चाहिए केवल व्यतिरिक्त में वो है नहीं ये प्रारंभिक भी विचार के लिए कह के दिया केवल के व्यतिरिक्त में के लक्षण चला जाता है तद्विन्न इसलिए दो नंबर टिप्पणी उसको कहते हैं पृथ्वी इतर भिन्ना गंधात् अत्र अभिगंधे सर्व विपक्ष जलादि व्यावृत स्वश्य जलादि हो गया सब विपक्ष उसमें कहीं भी गंध नहीं रहेगा तो विपक्षी व्यापृत तो हो गया सपक्ष से इसके लिए सपक्ष है नहीं सपक्ष अर्थात जहाँ इतर भेद रहे इतर भेद अर्थात तो ये कहीं नहीं है तो होने से सपक्ष व्यावृतत्व गंधे अप्रसिद्धम ये सपक्ष व्यावृतव उसमें घटेगा नहीं गंध में तत एव अति असंभवे इसलिए अतिव्याप्ति वहाँ होगा नहीं क्योंकि लक्षण जाएगा नहीं केवल में व्यतिरिक तो केवल व्यतिरेक ने अतिव्याप्ति दानम एवं अनुचितम अति होता है इसलिए तद कहेंगे ये कहने का आवश्यक नहीं है वो तो लक्षण जाएगा ही नहीं इति भिन्न तो निवेशस्तु सुतराम अनुचित इसलिए जो पदकृत्यकार कह रहे हैं तो तद तो व्यतिरेक केवल व्यतिरेक भिन्न ये कहना पड़ेगा ये तो। अनुचित है कहते हैं सुधिभीर विभावनीयम ऐसे अर्थात सुधी लोग इसको चिंता करना चाहिए पदकृत्य जो है वो गलत हो गया तो कहते हैं सुधी लोग इसका मतलब चिंता करके कह दिए सपक्ष व्यावृत्य का अर्थ है कि सपक्ष वृत्तित्व अभाव इस हेतु में सपक्ष वृत्तित्व रहेगा क्या क्योंकि सपक्ष नहीं है तो सपक्ष तो कहाँ से आएगा और आपका जो पंच रूप उपपन्नम सत स्व साध्यम साधम क्षमता उसमें एक सपक्ष सत्व हम कहते हैं कहते हैं सपक्ष सत्व का अभाव है तो यहाँ जो सपक्ष व्यावृत्त कहा गया इसका अर्थ सपक्ष सत्व अभाव तो जो पृथ्वी इतर भिन्न गंधात वहां सपक्ष है क्या नहीं होने से सपक्ष वृत्तित्व नहीं है तो सपक्ष वृतित्व का अभाव सपक्ष व्यावृत नहीं गए के सपक्ष वृतित्व सपक्ष प्रसिद्ध है धूम में प्रसिद्ध है तो सपक्ष वृतित्व प्रसिद्ध है उसका अभाव कह रहे हैं ये संभव है तो शुद्धि भी इस प्रकार की विवाह बनी हो को खंडन करके मूल कार्य को सपोर्ट करना अर्थात ये बुद्धिमानों का वही कार्य है जिसको कोई खंडन कर को दिया इसको खंडन करके ऊपर वाला को ठीक करेंगे बुद्धि को चलाने का तर्क संग्रह वही तर्क का वही कार्य है बुद्धि को चलाना तेज करना आगे जो कह रहे थे सपक्ष में नहीं रहे नहीं हाँ तो सपक्ष व्यापृत मतलब वहाँ सपक्ष वृत्तित्व तो नहीं है उसका अभाव हुआ ये कहते हैं कि सपक्ष व्यावृत्त सपक्ष व्यावृत्त का अर्थ होता है कि सपक्ष में नहीं रहना कहेंगे इसका तो सपक्ष ही नहीं है इसलिए सपक्ष में नहीं रहना एक ये एक पदकृत्यकार कहते हैं कि सपक्ष व्यावृत्त तो कहने से अर्थात केवल व्यतिरिक के में ये चीज है सपक्ष व्यावृत्त तो है क्योंकि सपक्ष्य में नहीं मतलब सपक्ष्य व्यापृत था सपक्ष से हटा है तो इसलिए उसमें लक्षण जाएगा सपक्ष्य से हटा है ये कहते सपक्ष्य है ही नहीं तो वहां से हटेगा कैसे शब्दों ये करने से ये केवल के बेहतर की बन जाएगा आगे तो अभी असाधारण में सपक्ष विपक्ष रहे सपक्ष विपक्ष रहे सपक्ष विपक्ष रहा नहीं रहा रहा उसमें हेतु नहीं रहा नहीं रहा ये हो गया असाधारण तो अभी आगे कहते हैं अन्वय व्यतिरेक दृष्टान्त रहित अनुपसारी तो यथा अनित्यं अत्र दृष्टांतो बेत्रेक यमेयवादी अर्व पक्ष दृष्टोंतिक द्वंद्वसमे आ गया है दोनों के साथ जाएगा बेत्रेक अन्वय दृष्टातरहितरेकदृष्टानित दृष्टान्त को क्या कहते हैं पर्वतो बनीमात धूमात अनवय दृष्टांत मतलब किसको देते हैं अनुय दृष्टांत उसको क्या कहते हैं सपक्ष और वेत्र दृष्टांत? दृष्टान्त विपक्ष तो जिसका सपक्ष और विपक्ष है ही नहीं असाधारण में स्थिति है असाधारण में सपक्ष विपक्ष है उसमें हेतु नहीं रहेगा यहाँ किंतु कहते हैं सपक्ष विपक्ष ही नहीं है ये उसे है अलग हो गया हेतु है, है इसका सपक्ष विपक्ष ही नहीं है तो सपक्ष विपक्ष नहीं तो पूरा जगत क्या हो जाएगा पक्ष हो जाएगा सपक्ष विपक्ष नहीं रहा नहीं रहा तो बाकी क्या हो गया सपक्ष हो गया लेकिन यथा सर्वम अनितम प्रमे तो यहाँ क्या हुआ कहते हैं सर्वस्या विपक्ष तो दृष्टान्त तो नास्तिक दृष्टांत तो क्या काम का होता है क्या काम का सपक्ष क्या होता है आवश्यक अच्छा क्या है अन्वय वितरक अन्वय वितरय क्या चीज है ये आप न्याय शब्द व्यवहार करिए व्याप्ति ये सपक्ष विपक्ष व्याप्ति के लिए आवश्यक है और जिसका आपका सपक्ष नहीं मिला विपक्ष नहीं मिला उसका अन्य व्याप्ति मिलेगा ना वितर व्याप्ति मिलेगा जो नहीं नहीं मिलेगा तो अनुमान वो हेतु तो कैसे सिद्ध करेगा ऐसे कहते हैं अनुपसारी वो उपसंहार नहीं करवा पाएगा अर्थात तो जो निगमन होता है उपसंगारा उसको नहीं करवा पाएगा दृष्टांत तो ही नहीं है अनुपसंगारी हुआ तो ये अनुपसंगारी असाधारण में अंतर हुआ असाधारण में सपक्ष विपक्ष रहा रहा किंतु तो उसमें हेतु नहीं रहा और यहाँ सपक्ष विपक्ष नहीं, नहीं है यह है ही नहीं अविद्यमान अथवा यथवा अनुपसारो अश अस्थित अनुपसंहारी तो उपसंघार में न उपसंघार उपसंहार अनुपसंघार एक आ क्योंकि आगे नि लेते हैं ना उपसंघार था निगम उपसंगार का अर्थ वही कहते हैं ना जो उसका निगमन अंतिम जो कहते हैं उपसंगार ये निगमन तो इसका निगमन नहीं हो पाएगा ये हेतु नहीं ले पाएगा व्यक्ति भी नहीं हो व्यक्ति नहीं है तो व्यक्ति नहीं होने से आपको प्रतिज्ञा वाक्य हो गया हेतु वाक्य हो गया आगे दृष्टान्तर नहीं रहा दृष्टांतर नहीं, नहीं होने से आगे परामर्श होगा उपनय नहीं होगा उपनय नहीं होगा तो निगमन नहीं हो, हो, तो हो पाएगा उपसंगार नहीं होगा व्याप्ति में ही रुक गया ये प्रक्रिया अच्छा अभी कहेंगे कि यह आप लक्षण के लिए अन्वय व्यतिरिक दृष्टान्त रहित तो अनुपसंगारी खबर अन्वय शब्द नहीं कहेंगे कितना कहेंगे व्यतिरिक्त दृष्टान्त रहित तो। जो केवल अन्वी होता है उसका व्यतिरिक्त दृष्टान्त तो मिलेगा नहीं मिलेगा अगर अन्वय नहीं कहेंगे तो व्यतिक दृष्टांत रहित तो ये तो केवल अनु सद तुम्हें चला जाएगा तो इसलिए कहते हैं केवल अनु नहीं अति व्याप्ति वारणाय अन्वय इस प्रकार के केवल व्यतिरिक नहीं अति व्याप्ति वारणा व्यतिरिक अगर आप व्यतिरेक को नहीं कहेंगे कितना हो जाएगा लक्षण अन्वय दृष्टान्त रहता जो केवल व्यतिरिक है उसमें अन्वय दृष्टान्त नहीं है तो अगर आप व्यतिरिक नहीं कहेंगे तो ये केवल में हो जाएगी तो ये क्यों ये अनुपसंगारी हुआ कहते हैं मूल में कहा अत्र सर्वश्व पक्ष में कहते हैं अत्र अर्थात तो उपदर्शित अनुमान उपदर्शित अनुमान में समास कैसे कहेंगे अनुमान उपदर्शित में यद अनुमान कर्मधारय हो गया ये हो गया अनुपसंगारी हेतु तो अनुपसंगारी होने से अभी साधारण अनेकांति का तीन प्रकार हुआ था ए सभी विचार अनेकांतिक तीन प्रकार क्यों हुआ था क्या साधारण असाधारण अनुपसंगारी नहीं। जो साधारण हेतु हुआ वो पक्ष में रहा सपक्ष में विपक्ष में तीनों में रहा और जो असाधारण हुआ वो पक्ष में सपक्ष में नहीं रहा, रहा। विपक्ष में सपक्ष विपक्ष विद्यमान है है जो अनुपसंगारी हो गया यहाँ सपक्ष विपक्ष है नहीं है क्यों नहीं रहा सब कुछ पक्षी ही हो गया इसलिए सपक्ष विपक्ष नहीं रहा आगे अच्छा ये हो गया सभ्य विचार सभ्य विचार के आगे क्या था व्याप्तो व्याप्तो यथा यथा शब्दो शब्दो नित्यः नित्यः कृतकत्वं साध्याद्ध यहादो नतक निभा व्या साध्या भाव व्याप्त हेतु जैसे कहते हैं बन्ही व्याप्त धूम बन्ही व्याप्त धूम कैसे समाज कहते हैं बनी ना व्याप्त इस प्रकार यहाँ कहते हैं साध्या भाव व्याप्त कैसे कहेंगे व्याप्त हेतु हुआ अभी यहां व्याप्ति कैसे कहेंगे यत्र हेतु तत्र साध्या भाव क्योंकि साध्या भाव के द्वारा व्याप्त हुआ यत्र हेतु तत्र साध्या भाव इस प्रकार के होगा यत्र येतु तध्या भाव ये प्रमाण किया पर को लेकर हैं क्या साध्या भाव हाँ ये हेतु को लेकर बेकार भावे न्याप्त हे अर्था हेतु अर्थात येतु तथा साध्या भाव दृष्टान्त देते हैं यथा शब्दों नित्य कृतकवात शब्द तो नित्य इसमें पक्ष क्या हो गया शब्द साध्य नित्यत्म हेतु कृतकत्व देखिए अभी व्याप्ति आप कैसे कहेंगे यत्र कृतकत्व यहाँ पंक्ति में क्या मिलता तो है यत्र ये नित्यत्म ये मिलता है यत्र कृतकत्व तथा नित्यत्व किंतु वास्तविके यत्र कृतकत्व तत्र नित्यत्म होगा क्या क्या होगा अनित्यत्म होगा इसलिए कहते हैं कि जो कृतकत्व तो हेतु है वो साध्य जो नित्यत्व लगाए हैं उसका अभाव जो अनित्यत्व ये हेतु अनित्यत्व के द्वारा व्याप्त है साध्य अभाव के द्वारा व्याप्त है ये हेतु वास्तविक आप उसको साधु को प्रमाण करने के लिए लगाए हैं वो तो कहेगा ये कृतकत्व तत्र अनित्यत्म ये नित्यत्व को कहा कहेगा क्योंकि व्याप्ति हेतु का साध्य के साथ नहीं साध्य अभाव के साथ है तो ऐसा हेतु साध्य का प्रमाण नहीं कराएगा कृतकत्वम जहाँ रहेगा वहाँ वास्तविक अनित्यत्व रहेगा साध्य अभाव हो गया कृतकत्वम ही नित्यत्व अभाव अनित्यत्व न्याप्त नित्यत्व का अभाव नित्यत्व हो गया साध्य अभाव क्या हो साध जाएगा अनित्यत्व तो कृतकत्व अनित्यत्व के द्वारा व्याप्त है जित्य में विरुद्ध लक्ष्य विरुद्ध को बताते हैं साध्य इति सद हेतु वारणा अभी तीन कहते हैं साध्या भाव व्याप्त अगर आप साध्या भावो नहीं कहेंगे कितना लक्षण होगा व्याप्त हेतु तो ये जो धूमो है ये व्याप्त हेतु है है विरुद्ध का लक्षण उसमें गया तो खाली साध्या भाव अगर नहीं कहेंगे तो सदहेतु में गया लक्षण हो गया साध्य नहीं कहेंगे कितना हो जाएगा हेतु विरुद्ध भावा भाव उसे व्याप्त है धूमो यत्र धूमो तत्र बन्या भाव भाव होगा यत्र धूमो तत्र भावा भावो रहेगा रहेगा रहेगा तभी तो आप अगर इतना कह देंगे कि अभाव व्याप्तो हेतुर हेतु तो धूमो सदहेतु है तो उसमें अभिलक्षण चला गया अब अभाव व्याप्त तो कहते हैं जो अभाव का अभाव है ये अभाव है ना तो अभाव ही है तो उसके द्वारा व्याप्त हो गया इसलिए आपको कहना पड़ेगा साध्या भाव अब अभाव अभाव नहीं कहने से करने से नहीं चलेगा तो अभी कहना पड़ेगा साध्या अगर साध्या नहीं कहेंगे तो जितना बच जाएगा पहले कहा था साध्या भाव व्याप्त साध्या भावो व्याप्त अगर नहीं कहेंगे तो खाली हो जाएगा हेतु इस प्रकार की ले सकते हैं हेतु कहेंगे ये तो नहीं होगा क्योंकि हेतु सदहेतु हो सकता है इतना भी कह सकते हैं अगर आप साध्या भाव व्याप्त पूरा को नहीं लेके खाली कहेंगे साध्याभाव नहीं कहेंगे तो भी घटेगा मतलब दोनों प्रकार के सद हेतु में ही अति अभाव व्याप्त तो कैसे होगा? आगे आगे देते हैं अभाव अभाविति आपका प्रश्न आगे को लेकर के ना अभी जो ना साध्य पद व्याप्त हो जाएगा साध्य पद अगर नहीं देंगे तो अभाव व्याप्त तो हेतु अभाव व्याप्त हेतु धूमो है वनोभाव अभाव व्याप्त तो हेतु है, है। भाव तो, है तो है। ये इसमें लक्षण चला जाएगा दिया है ठीक है नहीं दिया अच्छा तो बन्या भाव अभाव व्याप्त हेतु धूमो ये हो जाएगा बनया भाव भावी तो हो जाएगा सदेतु जाए। में लक्षण चला गया ना अतिव्यापति हो गया तो धूमो में नहीं जाना चाहिए आपका अभाव व्याप्त हेतु धूमो हो गया कौन सा अभाव कहते हैं बन्या भाव अभाव ये भाव इसे व्याप्त हो गया सदेतु में लक्षण चला गया इसलिए आपको साध्य कहना पड़ेगा तो साध्या अभाव ये लेना चाहिए अच्छा अभी अभाव नहीं कहेंगे तो कितना लक्षण हो जाएगा साध्य साध्य ये तो बिल्कुल सरासर ये तो एकदम अतिव्याप्ति हो गया साध्य व्याप्त हेतु को विरुद्ध कह देंगे तब तो, तो ये तो अतिव्याप्त हुआ वो लक्ष्य है साध्य व्याप्त हेतु जो है वो लक्ष्य है सद हेतु है तो उसमें चला गया तो अतिव्याप्ति होगी इसलिए अभाव कहना पड़ेगा साध्य अभाव्याप्त अच्छा अभी व्याप्त नहीं कहेंगे तो कितना हो जाएगा लक्षण साध्या भाव जो है वो हेतु वो विरुद्ध कहेंगे हेतु कभी भी साध्या भाव होगा साध्य अलग है साध्या भाव अलग है हेतु अलग है तो साध्या भाव ये हेतु नहीं होगा साध्या भाव अगर हेतु ऐसा कहेंगे तो ये असंभव है क्योंकि हेतु अगर साध्या भाव होगा वो हेतु साध्य को प्रमाण कर देगा क्या हेतु साध्या भाव है तो अब यत्र साध्या भाव कहेंगे अब वो साध्य को कहाँ प्रमाण करेगा क्योंकि यत्र साध्या भाव कहते हैं ना तो यत्र साध्या भाव कहने से तो साध्य है ही, ही नहीं तो इस प्रकार की हो जाएगा तो ये असंभव हो जाएगा ये लक्षण क्या जी असंभव यही कहते ना असंभव हो जाएगा ये लक्षण मतलब ये लक्षण जाएगा नहीं अतिव्याप्ति नहीं असंभव दोष होगा अर्थात लक्षण जाएगा ही नहीं यत्र साध्या भाव कह देंगे अर्थात इस प्रकार के हेतु में ही मतलब तो ये जाएगा नहीं विरुद्ध इसको कहेगा नहीं हेतु क्या हुआ साध्या भाव को ही आप हेतु कह देंगे जो साध्याभाव है वही हेतु है इस प्रकार के अर्थात ये ये कोई हेतु बनेगा ही नहीं क्योंकि हेतु तो स्वयं साध्या भाव हुआ हेतु होता है साध्य को प्रमाण करने के लिए और आप पहले से कहेंगे यत्र साध्या भाव ये तो अर्थात तो हेतु ही बनेगा नहीं तो हेतु अगर हो फिर दुष्ट हेतु तो इत्यादि विचार करेंगे तो हेतु ही हुआ नहीं तो फिर असंभव तो ये हेतु ही नहीं बनेगा हेतु अर्थात तो अनुमान आप ये जो अनुमान के लिए आप जो हेतु देंगे वो हेतु ही मतलब नहीं रहा इस प्रकार की वजह असंभव का होता है कि लक्ष्य में लक्षण नहीं जाना अभी हम लक्षण किसका कर रहे हैं हेतु का अरे हेतु का लक्षण कर रहे हैं ना ये दुष्ट हेतु का दुष्ट हेतु विरुद्ध का लक्षण कर रहे हैं तो विरुद्ध हेतु का हम लक्षण कर रहे हैं अगर वो लक्ष्य में बिल्कुल ये जाएगा ही नहीं लक्षण अभी विरुद्ध हेतु का लक्षण क्या करें साध्याभाव विरुद्ध हेतु किसको कहेंगे जो साध्याभाव हो कहते हैं साध्या भाव हो विरुद्ध हेतु बनेगा ही नहीं क्योंकि वो तो साध्य अभाव हो गया तो फिर वो हेतु ही नहीं बनेगा क्योंकि आपको हेतु कहने के लिए यत्र हेतु तत्र कहना पड़ेगा आप पहले से कहते हैं यत्र साध्य अभाव तो फिर ये हेतु ही नहीं बन पाएगा हेतु नहीं बन पाएगा तो विरुद्ध हेतु कहा होगा तो तो हेतु हेतु ही नहीं बना ये असंभव हो जाएगा अच्छा आगे कहते हैं सत प्रतिपक्ष वारणाय भिन्न इत्यपि बोध्यम जो सत होता है वहा जो हेतु को देते हैं वो साध्या भाव को कहता है सतप्रतिपक्ष में तो एक हेतु आएगा जो कि साध्या भाव को कहेगा इसको बताने के लिए कि ये हेतु साध्या भाव को कहता है कहने के लिए और एक दूसरा हेतु आएगा ये आगे कहेगा जैसे कहेगा कि शब्दो नित्य कृतकत्वा दूसरा हेतु आके क्या क्या शब्दों अनित्य श्रावण अभी दूसरा हेतु आकर के कह क्या पूर्वो हेतु जो है वो दुष्ट है क्यों कहते हैं कि शब्दों नित्य कृतकत्वाद जहाँ कृतकत्व यहाँ नित्य तो नहीं है तो यहाँ ये कौन बताया दूसरा हेतु आकर के कहता है कि देखिए शब्द अनित्य है वो कहता था शब्दों नित्य तो साध्याभाव को कहने के लिए दूसरा हेतु आ गया किंतु साध्या भाव को कहने के लिए दूसरा हेतु आकर के हे आ करके कहता है विरुद्ध में क्या है वो ही हेतु साध्या भाव को प्रमाण करता है जहां हेतु वहां साध्या भाव किन्तु सत में क्या होता है दूसरा हेतु आकर के कह देता है कि वो हेतु साध्य को प्रमाण नहीं करता वो हेतु साध्या भाव को प्रमाण करता है विरुद्ध और सतप्रतिपक्ष में यह सत में दूसरा हेतु आकर के बताता है विरुद्ध में वही हेतु तो साध्या भाव को कहता है अभी आएगा सत्प्रतिपक्ष है सत प्रतिपक्ष सत प्रतिपक्ष वारणा सतप्रतिपक्ष देखिए यहाँ क्या हो गया साध्या भाव व्याप्त हेतु विरुद्ध तो अनुमान दे दिया कि शब्दों नित्य कृतकत्व अभी इसको मा... इसके लिए दूसरा अनुमान आ जाएगा शब्दों अनित्य श्रावण अभी ये पूर्व हेतु जो कृतजत हो तो उसको सतप्रतिपक्ष कहा जाएगा किन्दु सतप्रतिपक्ष जहाँ है वहाँ विरुद्ध का लक्षण चला जाता है क्योंकि साध्या भाव के द्वारा हेतु व्याप्त तो हुआ आप अगर दूसरा अनुमान नहीं लगाएंगे तब तो, तो ये विरुद्ध हेतु हुआ किन्तु अगर दूसरा अनुमान लगा करके इसको दुष्ट हेतु कहना चाहेंगे वो सत प्रतिपक्ष हो जाएगा हेतु तो सतप्रतिपक्ष में ये विरुद्ध का हेतु तो न जाए इसलिए कहेंगे जहां सत प्रतिपक्ष है वहां विरुद्ध नहीं होगा वो सत प्रतिपक्ष से भिन्न जो होगा वो विरुद्ध होगा ये जहां आप दूसरा अनुमान दे, दे दिए वो सत प्रतिपक्ष हो जाएगा जहां आपका दूसरा अनुमान नहीं है उसी को ही आप विरुद्ध कहेंगे दूसरा हेतु तो दूसरा हेतु आकर के क्या कहेगा साध्या भाव को कहेगा यहाँ वही है तो ही साध्या को कह देता है अच्छा आगे मूल में है, अनुमान दे दिया शब्दों नित्य एक कृतकत्व तो का अर्थ टीका में कहते हैं कृत कार्यवाद कृतकत्व का अर्थ हो गया कार्यत्व आगे मूल में कहे कृतकत्व नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व के द्वारा व्याप्त है क्यूँ है टीका में कहते है अनित्यत्व न्याप्त इति तदित्यम बीच में विराम नहीं रहेगा इति यदकम तथा उस प्रकार की व्याप्ति होता ही तथा इति व्याप्तिर्भवती तथा इस प्रकार की व्याप्ति तो होता ही है भ्यार्थ भ्यार्थी भ्यार्थी भ्यार्थी इसलिए ये जो कृतकत्व तो ये कभी भी नित्यत्व को प्रमाण नहीं कराएगा ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकराचार्य